और आप सभी की तरफ से आज के शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रकाश चौहान जी का बहुत बहुत स्वागत है प्रकाश जी मैं जानना चाहूंगा कि आप अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और किस तरह से मुंबई पहुँचना हुआ आपका जी हाँ मैं आ, मेरा जन्म राजस्थान के फालना के बाजू में मुंडारा गाँव है वहाँ पे हुआ है मेरा जन्म और उसके, उसके बाद जम के बाद में ही हमारे पिता यहाँ पे बॉम्बे में शिफ्ट हो गए थे उस तो समय बॉम्बे अभी मुंबई हो गया है तो यहाँ पे शिफ्ट हो गए तो पूरी मेरी पढ़ाई यहाँ पे मुंबई में ही हुई है एस एस तक यहाँ पे रुइया कॉलेज में रुइया स्कूल में और उसके बाद मिठीबाई कॉलेज में, में मेरा ग्रेजुएशन कम्प्लीट किया जी, जी और म्यूजिक का सफर मेरा मतलब बचपन से ही गाने का शौक था मुझे गुनगुनाया करता था और हमारे पूरे खानदान में कोई गायक कलाकार है ही नहीं अच्छा। और उसकी वजह से मतलब मुझे प्रोत्साहन नहीं मिलता था सब पिता भी मुझे डराते थे हमेशा अच्छा ये सब हमारा काम नहीं हमको नहीं करना चाहिए लेकिन एक शौक था एक पैशन था जिसके बल पे धीरे धीरे कॉलेज में मैंने म्यूजिक सोसाइटी फॉर्म किया और म्यूजिक सोसाइटी का फर्स्ट सेक्रेटरी नाइनटीन में मैं था और वहाँ से फिर संगीत का सफर मेरा शुरू हुआ क्या बात है अच्छा आपको जो मोटिवेशन मिला वो से मिला संगीत कहा मेरा, मेरा, मतलब अच्छा? <laughs> <laughs> तो आपका इनबॉर्न टैलेंट होगा शायद इसीलिए मैंने कहीं संगीत की शिक्षा नहीं ली है उनको गाते गाते सुनते सुनते गायक बन गए और प्रोग्राम्स वगैरह हम करते हैं अच्छा एक बात बताइए जब आपने म्यूजिक का जो आपने, अपना मीटीबाई कॉलेज में जब आप म्यूजिक का एक ग्रुप बनाया और उसके बाद फिर आपने कोई प्रोग्राम भी किया होगा वहाँ पर किस तरह का वो बिल्कुल, बिल्कुल। शुरुआती जो, जो होता है हाँ तो उसमें, उसमें, उसमें प्रोग्राम किया था तब तक तो हमारे घर में पता नहीं था कि मैं गाता भी हूँ अच्छा अच्छा तो हमारे पिताश्री है उनको मतलब बहुत कट्टर थे हाँ हाँ संगीत के मतलब कई मतलब घर में हमारे परिवार में था ही नहीं वो माहौल अच्छा, अच्छा। उनको भी पे बुलाया गया था को अच्छा, अच्छा। तो मतलब तो, तो तो मतलब हाथ उठाने में देर नहीं करते थे जैसे पांच रुपए निकाल के वो पांच रुपये मैंने अभी भी रखे है क्या बात है तो मेरे लिए बहुत बड़ी मतलब 1985 से विधिवत मतलब शुरुआत कर दी प्रोग्राम स्टेज शो की और पहले ही प्रोग्राम में डिंपल का पड़िया के हाथों से उसका उद्घाटन हुआ था क्या बात है और हमारे राजस्थान रामदेव समाज उनको ये प्रोग्राम हमने डेडिकेट किया था और जो भी प्रॉफिट हुआ वहाँ पे दिया था अच्छा अच्छा ये भी बहुत अच्छा पुण्य का आपने काम किया और एक बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे बॉम्बे में जो है काफ़ी स्ट्रगल होता है कई नए जो जाते हैं उनको हाँ, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है वैसे आपकी पढ़ाई वहाँ पर हुई है तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा उन चीज़ों का और मैं चाहूँगा कि जैसे आपने पहला प्रोग्राम जो समाज के लिए आपने किया है फिर उसके बाद फिल्मों में कैसे एंट्री हुआ फिल्मों में भी मतलब मेरे मैं कर्म करता गया मैंने आगे भविष्य के बारे में कुछ सोचा नहीं था हाँ बिल्कुल जो भी प्रोग्राम किए तो मतलब बहुत सारे प्रोग्राम किए इंडिया अब्रॉड सब जगह उसके बाद इकबाल कुरैसी जी म्यूजिक डायरेक्टर है बिल्कुल दिलीप कुमार साहब के बिल्कुल क्लोज मित्र है वो वो म्यूजिक डायरेक्टर है उनका प्रोग्राम मैंने चालू किया जीवन के अंतिम छह साल तक मैंने ही उनके सारे प्रोग्राम हैंडल किए तो उसमें सारे फिल्म स्टार वगैरह आते रहे और मुलाकात होती रही तो उसकी वजह से एक पहचान बन गई और फिर संगीत का भी मुझे मौका मिला सामने से ही मौका मिला हम्म जो कंपोजिंग की बात आप इंट्रोडक्शन में बता रहे थे मुझे तो हाँ। जैसे एक, एक है की आप गाना गा रहे हैं ठीक है लेकिन जब कम्पोजिशन की बात आती है तो उसमें तो टेक्निकल चीजें सारी देखनी पड़ती है तो वो कैसे आपने सीखा या समझा या किसी और से ही करवाते हैं नहीं नहीं मतलब इसमें क्या होता है जैसे मैं गाने की धुन बना लेता हूं जी जी और अरेंजर जो होता है उसका काम होता है पूरा म्यूजिक अरेंज करते हैं तो हुँ, हुँ, हुँ. उनका तो सपोर्ट हर कोई म्यूजिक डायरेक्टर भी लेते हैं जी जी मेन होता है धुन जो दिमाग से धुन निकलानी है तो वो एक इंस्पिरेशन गीतों को सुन सुन के ही मिला है अच्छा अच्छा तो पहला आपने जो धुन बनाई थी वो कौन सी थी और किस तरह से वो धुन आपके पास आया आ, ये मैं उजी दीवाना दिव, जो पिक्चर थी के लिए ही ए, ये गाना था मतलब टाइटल सॉन्ग था था तो ये ये मैंने किया था, ये और अपने राजस्थान की जो सुपरस्टार है भोमली नीलू जी उनकी फिल्म थी अरविंद कुमार और नीलू जी और उसके लिए मतलब उन्होंने मौका दिया मुझे और उनके साथ में मैं देश विदेश में सब प्रोग्राम करता था धुन बनाई और फोक म्यूजिक पे आधारित है वो गीत और वो मैंने किया थोड़ा सा जो मारवाड़ी गीत आपने बनाया है उसको थोड़ा गुनगुनाइए तो। बिल्कुल बिल्कुल सर। ओ <laughs> दीवाना ओ कुीरे दीवाना ओ दीवाना थे तो धीमा धीमा मदरा मदरा चालो ए दीवाना हार मारवाड़ में ये बिल्कुल सब पे आधारित था गाना अच्छा अच्छा हाँ। सर बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके लगता है कि और भी काफ़ी कुछ जानने की कोशिश में मेरी जिज्ञासा बढ़ गई है आपसे बातें करते करते <laughs> तो चलिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर से हम लोग आपसे जुड़ते हैं आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर प्रकाश चौहान जी को जो अपने ही यहाँ के राजस्थान के फालना के रहने वाले हैं लेकिन अभी हम इंटरव्यू ले रहे हैं उनके बॉम्बे से क्योंकि बॉम्बे एक माया है जहाँ पर सभी लोग चाहते हैं कि अपना कुछ वजूद वहाँ दिखाएँ और कुछ करके दिखाएं तो इसी तरह प्रकाश चौहान भी बॉम्बे में लेकिन इंटरव्यू हमारे साथ फोन लाइन से दे रहे हैं थोड़ी देर में हम उनके साथ फिर से चिटचाट करेंगे किस तरह से वो अपने लाइफ को बनाया और कैसे उन्होंने सेटल किया अपने आप को जी हां आप सुन रहे हैं आप सुन रहे हैं कुमारीज का सामुदायिक रेडियो रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन 90.4 सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार श्रोताओं आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हम बात कर रहे हैं प्रकाश चौहान जी से जो बहुत ही अच्छे सिंगर और दिन बनाते हैं फिल्मों के साथ जुड़े हुए हैं और एल्बम्स भी बनाते हैं आ, सौ डेढ़ सौ बने हुए है, वीडियो भी है, भी है तो जैसे कोई भी व्यक्ति को नया व्यक्ति को फिल्म इंडस्ट्री में जुड़ने के लिए क्या करना चाहिए क्या टिप्स है उनके लिए आपकी तरफ से इसके लिए टिप्स ये है की कोई भी काम जो हम करते है उसको बिल्कुल फोकस करते हुए और मेहनत के साथ लगन के साथ करेंगे तो कहीं काम मांगने की जरूरत नहीं, नहीं। हमारे वाइब्रेशन इस ब्रह्मांड में ऑटोमेटिक फैलेंगे और काम सामने से हमारे पास आएगा ये मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया और सर मैं बिल्कुल खुले दिल से कह रहा हूँ कि अभी तक जितना भी प्रोग्राम के लिए भी म्यूजिक के भी मैंने काम कहीं मांगा नहीं मुझे काम सामने से मिला है नहीं। नहीं। क्या बात है और ये जो एंड वीडियो एंडियो बनाने में क्या है? बता सकते हैं ऑडियो बनाना पड़ता है पूरा जो भी गाने पहले उनके भाव समझते हुए उनके जो भी भक्ति के हो या जैसे भी हो जी, जी। उनको पूरा रिकॉर्ड किया जाता है वो एक टेक्निकल पार्ट अलग हो जाता है वो ऑडियो चला जाता है उसके बाद में फिर दूसरा सेकंड पार्ट में फिर जाता है ये वीडियो के पार्ट में और उसको जो के जो मास्टर्स है पूरा वीडियो उस भाव को समझते हुए और जो भावना हम देते हैं उनको कि भाई की हमको चाहिए उसके हिसाब से पूरा बना के आर्टिस्ट का सिलेक्शन करके पूरा वीडियो एल्बम बना के एडिटिंग वगैरह करके पोस्ट प्रोडक्शन करके और पूरा तैयार किया जाता है अच्छा एक एल्बम अपने को वीडियो एल्बम बनाने के लिए कितना समय लगता है एक वीडियो, एल्बम पूरा अच्छी तरह ही। लेकिन मैं चाहूंगा की पर्टिकुलर ये चीज क्यूँ अच्छी लगती है वो एल्बम के बारे में बताइए <laughs> एल्बम अभी हम लोग ने शनि महाराज के ऊपर एक एल्बम बना है जी जी और एक बना है अपना रास दो एल्बम बने वो मुझे सबसे प्यारे लगे दो में। क्यों लगे एल्बम क्यों ऐसा क्या चीज़ था उसमें कृष्ण <laughs> और सनी ये जो हमारे बिल्कुल बचपन से ही मुझे मतलब प्रिय है कृष्ण भगवान का मतलब जो अलग अलग जो रूप उनके देखना है कला है उनकी जो अलग अलग है तो एक उनका एक रूप मेरे मतलब बचपन से ही छाए हुआ था उनको सुनते हुए और घर में भी माहौल पूरा बिल्कुल माहौल था तो उसके हिसाब से और शनि महाराज की तो मतलब मैं कहना कि कुछ दौर जिंदगी में आते हैं जब आदमी मतलब बहुत परेशान होता है उस समय मैंने शनि महाराज के दर्शन किए थे और सबसे लाइफ में टर्निंग पॉइंट आ गया तो उनके प्रति श्रद्धा बढ़ गई क्या बात है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया की कि किस तरह से लाइफ में टर्निंग पॉइंट आता है और आपके हिसाब से अभी जो पोजिशन पे आप है और इन फ्यूचर आप क्या करना चाहते हैं किस तरह का विजन आप रखते हैं जी हाँ मेरा मतलब मैं इंदौर में ही प्रोग्राम कर रहा हूँ तो प्रोग्राम के बारे में जिसमें मुझे डायरेक्ट मतलब इंटरैक्शन मिलता है पब्लिक के साथ ऑडियंस के साथ नहीं, नहीं, नहीं। अच्छा या बुरा जो भी है रिस्पॉन्स उसी समय मिल जाता है तो वो ज्यादा अच्छा लगता है मुझे इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाता है हाँ और सितंबर अक्टूबर में भी यूएसए का टूर है लंदन का टूर है हमारा अच्छा अच्छा तो उसके लिए भी मतलब मतलब स्टेज प्रोग्राम से ज्यादा जुड़े हम उह, उह, एक और बात मैं पूछना चाहूंगा निजी जीवन में जैसे हम लोग अपने लाइफ में रहते हैं लेकिन कुछ उतार चढ़ाव आते हैं कभी ऐसा मोड़ आता है कि जिसके बारे में हम कभी सोचते नहीं तो उस समय आप आपके जीवन में इस तरह का उतार या चढ़ाव जो आया है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए हाँ बिल्कुल बिल्कुल यानी जैसे कॉलेज मैंने कम्प्लीट किया और म्यूजिक के फील्ड में आया तो मतलब नेचुरल है मेरा कोई पहचान नहीं था वहां पे तो जितना भी मैं, मतलब प्रोग्राम में, प्रोग्राम उसमें कमाई करता था घर से भी मतलब ये हमेशा खोज करता था की ये सब काम छोड़ो ये इसमें फायदा नहीं है अब ये हमारे जो खानदानी धंधा है हमारा खानदानी धंधा कपड़े का बिजनेस है प्लस सिलाई का बिजनेस है तो हमारे पिता ही वहाँ पे ढकेल रहे थे फैसल संगीत था मैंने छोड़ा नहीं और माता रानी की कृपा रही और धीरे धीरे धीरे धीरे काम मिलता गया, और बढ़ता गया नहीं, नहीं। अच्छा, एक और मेरे दृढ़ निश्चय की वजह से और सबसे बड़ी बात जो मेरी पत्नी है धर्म पत्नी है नहीं, नहीं। उसके चेहरे पे कभी शिकर नहीं आई और उसका मुझे मतलब मनोबल और उसका सपोर्ट की वजह से मैं बहुत अभी अभी मेरी अच्छा, दो बड़ी लड़कियाँ है जिनकी शादी हो चुकी है और मैं नाना भी बन गया हूँ क्या बात है कॉन्ग्रेचुलेशन और, <laughs> <laughs> और बाद में फिर सात आठ साल का गैप होने के बाद में दो एक लड़की अभी और है अभी Uh, में एडमिशन लिया मतलब अच्छा राजस्थान के काफी लोग आपको सुन रहे है, पूरे भारत के लोग आपको सुन रहे है तो उन सभी के लिए एक मैसेज दीजिएगा की लाइफ में कैसे वो अचीव करे आगे बढ़े संगीत में बोल तो सकता हूँ हाँ जरूर जरूर स्वागत है आपका रुक जाना नहीं तू कहीं हार के काटों पे चल के मिलेंगे साये बाहर के ओ राी ओ राही राी ओ राही राी ओ राही राी ओ राही प्रकाश चौहान जी बहुत अच्छा लग रहा था <laughs> और एक आख, आख्र, आख्र, बात और मैं सुने वाले कि आप अपने में पूछना आदर्श मानते हैं और क्यों मानते हैं आ, मेरे पूरे जीवन में मैं मेरे माँ और मेरे पिताजी को मैं आदर्श मानता हूँ उसका रीजन ये है उन्होंने गरीबी से और अपनी मेहनत से ईमानदारी से हाँ बिल्कुल तकलीफ में रहते हुए भी अपने आप को एक मुकाम पर पहुंचाया और यहाँ पे मुंबई में उन्होंने अपने बलबूते पर कमाकर ईमानदारी से घर बार द्वार सब बनाए उन्होंने मेरे लिए सबसे बड़े भगवान आदर्श मेरे माता पिता जी बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही अच्छा लगा आपसे सर बात करके प्रकाश चौहान जी और चाहेंगे कि हम समय समय पर इसी तरह आपको जोड़ते रहेंगे और आप हमारे साथ जोड़ते सर, रहेंगे। बहुत बहुत, सर, बहुत बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया साथ। जोड़ने के लिए फोन लाइन से आप हैं सुनते रहो नमस्कार भरा है, जीवन ये सारा काहे को तू तो घबराए मन को तू कर दे मोहन को अर्पण भवसागर तर जाए तेरे ही दर्शन को तरसू मैं गाना फिर ताबू मैं मारा मारा आ धरती अंबर नी जैसा कृष्णा तेरा ना लेना होगा जन्मो जन्म सत्य ना तेरा ना हाँ इतना सुंदर कितना प्यारा प्रभु जी तेरा नेना होगा जन्मो जन्म ना तेरा नाम पूरब हो पश्चिम उत्तर हो दक्षिण बे समाया धरती को देखा अंबर को देखा जल में भी तुझको तो ही पाया तू ही है ब्रह्मा तू ही है विष्णु तू ही है शंकर प्यारा तीनों लोकों में तुझ सा न कोई जाने संसार सारा हाँ धरती अंबर पानी जैसा कृष्णा तेरा ना लेना होगा जन्मो जन्म तक काना तेरा नाम हाँ इतना सुंदर इतना प्यारा प्रभु जी नम तक का तेरा ना जन्मों जन्म से दर से ये आखें दर्शन मैं कैसे पाऊ इतने युगों से मिलने को तुझसे हर युग में मैं भी तो आऊ तेरे ही रंग में रंग दे तुमझो हरदम तेरे गुण गाऊ धुन में भोया रहू मैं भूलू मैं ये जग सारा हाँ धरती अंबर पानी जैसा कृष्णा तेरा नाम ना होगा जन्मों जन्म तक काना प्यारा सबू जी तेरा ना होगा जन्मों जन्म तक सणा तेरा ना